CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है यह श्रृंखला भारत की लोक कथाएं इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए सुनते हैं यह लोक कथा जन्म खिड़की का साथियों ये कहानी बहुत पुरानी है, ठीक ठीक कब की ये पता नहीं, एक राजा ने हुक्म जारी किया सुनो, सुनो, सुनो चारे चारे चारे चारे चारे। राज महल के अंदर बड़ा सा भवन बनवाना है, उसमें राज सभा होगी उसके लिए बहुत सारे कारीगर चाहिए इस काम के लिए कारीगर जल्दी से जल्दी जाकर मंत्री जी से मिले अच्छे कारीगरों को ढेर सारा पुरस्कार दिया जाएगा सुनो सुनो सुनो गिर चल चाहिए अरे भैया इनाम भी मिलेगा अरे भाई मैं तो आज ही मिलूंगा चल चल आलरम ये देखो फाउरा यहां से गाना गा रहा है ये ये नहीं हां हां जल्दी-जल्दी हाथ चलाओ जल्दी-जल्दी हाथ चलाओ भाई ये, ये, ये, ये। जल्दी जल्दी चला जल्दी हां हां चल आनंद फानन में महल की दीवारें खड़ी हो गईं दीवारों के ऊपर छत डाल दी गई राजा को खबर दी गई कि सभा भवन तैयार है चलिए उद्घाटन करिए मंत्री सेनापति नगर कोतवाल दरबारी सब जमा हुए सबके साथ राजा सभा भवन में दाखिल हुए पर यह क्या जरा भी रोशनी नहीं थी वहां चारों तरफ घुप अंधेरा था हाथ को हाथ नहीं सूझता था सब एक दूसरे से बहुत अंधेरा है अधिने गुण। अधिने गुण। अरे अरे कौन भाई? है भाई ओ देख के चलो अरे भाई देख कर क्यों नहीं चलते ठीक तो रहा नहीं देख के कैसे चलो ये कौन है भाई किसने मुझे मारा अरे हटो हटो ये मेरे पैर पर पैर कौन रख रहा है गुजरने दो यार अरे यहां तो बहुत ही अंधेरा है किस मुल्क ने ये भवन बनाया है <laughs> ये तो महाराज ने बनवाया <laughs> अरे इन्होंने ही तो बनवाया है महाराज ये हमसे पूछ रहे हैं का बोल यहां तो रोशनी का नामो निशान नहीं है इस, इस अंधेरे में राज्यसभा कैसे होगी बिल्कुल महाराज बिल्कुल इस अंधेरे में राज्यसभा कैसे हो सकती है बाबा ही कहा आपने मंत्री महाराज इस सभा भवन में अभिलंब रोशनी का इंतजाम किया जाएगा बाबा जी, जी जी जी महाराज ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा कुछ सोचता हूं हां हां मैं हा, ऐसा हा, करता हूं कि उस नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा हां ये अच्छा हा, हा, नहीं नहीं ये कैसे चली है क्या करूं क्या करूं भगवान कहां फंस गया मैं कहां फंस गया अभी रोशनी का इंतज़ाम हो जाता है महाराज अभी हो जाता है भाइयों जी मंत्री जी जी, जी, जी, जी मंत्री जी सब एक काम करो जी, जी, बाहर से एक-एक मुट्ठी धूप ले आओ, और अंदर से मुट्ठी भर-भर कर अंधेरा बाहर चलो रोशनी अपने आप <laughs> अरे ये मंत्री जी पगला गए हैं क्या हां कैसे हो सकता है मंत्री जी की तबीयत बिगड़ गई है क्या जो आ, आरे, आरे, आरे, नहीं क्या नहीं माजरा नहीं है? है मंत्री के पत्र <laughs> अरे अरे निकारा अरे हटो भाई मुझे एक मुट्ठी धूप तो दरबारीयों में सुख बुगा हट तो हुए पर बुद्धिमान मंत्री की बात भला कौन टाल सकता था दरबारियों ने उस अंधेरे कमरे के अंदर मुट्ठी बांध थी और बाहर जाकर मुट्ठी खोल दी पर इस सबसे ना कुछ होना था और ना ही हुआ राजा निराश हो गया हा अब भी Andhira hi, andhira hi. मंत्रई महाराज राजमहल में कहां आई धूप तुम्हारी महाराज धूप मुट्ठी की फांकों से छू गई आ, फिर भला यहां कैसे आ सकती है महाराज तू कुछ दूसरा उपाय करो रोशनी के बिना सभा का कामकाज कैसे होगा जी महाराज महाराज गुस्ताखी माफ हो तो एक उपाय मैं बताऊं हां हां कहो कहो बेखौफ कहो रे आप तो हमारे अनुभवी दरबारी हैं हुजूर इस सभा भवन की छत निकलवा दे <laughs> <हाँ>? <laughs> हमें उपाय पसंद आया <laughs> मंत्री जी महाराज तुरंत सभा भवन की छत निकलवा दी जाए जैसी आपकी आज्ञा महाराज जा लो भाई चल जल्दी हाथ लगाओ उठा उठा अरे भाई नहीं उठाओ हाथ लगाओ भाई क्या उधर डाल दो ये अरे ते आगे आ हा हा वाह रोशनी ही रोशनी छा गई चारों ओर छत निकलवा दी अच्छा ही हुआ ही धूप की धूप है मंत्री दरबारी सब जय उठे क्यों ना जय के राजा खुश हुआ उसने दरबारी की तरफ अपनी माला उछालकर फेंकी हम आपके उपाय से बहुत खुश हुए ये लीजिए हमारी ओर से इनाम धन्यवाद महाराज महाराज की जय महाराज की जय महाराज की फिर राजसभा बैठी राज दरबार की कार्यवाही फिर शुरू की गई मंत्री जी महाराज आज राजकोष में कितना लगान जमा हुआ अब्बा महाराज कुल मिलाकर 100 मोहरे हैं और कुछ ज़ेवरत वगैरह हम्म और किसानों को कितना धन दिया महाराज ऐसा है कि पिछली फसल में कोई क्या भाई वाली है तो शुरू भी हो गई ऐसे में तो हम भीग जाएंगे अरे ये होगा क्या अरे ये भी कोई उपाय है छत निकलवा और क्या इनाम पाने के लिए हमारे भोले-भाले महाराज को ये बेकार सा बता दिया ये सोचो क्या बारिश कैसे बचेंगे ये शुरू होगी बारिश कोई तो नई मुसीबत है हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई इसका राज्यसभा की तो चल नहीं पाएगी मंत्री महाराज इस सभा भवन का क्या फायदा कोई और तरकीब बताओ ठीक तब तक सब लोग महल के विश्राम गृह में चले सभा नहीं होगी चलो चला चला आ जाओ या चलो हां मंत्री ने फिर अपनी बुद्धि दौड़ाई फिर सिर खुजलाया और फिर हाथ बांधकर झट से बोला उजूर मेरी अकल तो बिल्कुल काम नहीं कर रही अब महाराज मुझे कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा महाराज इस दरबार में क्या कोई और बुद्धिमान नहीं है महाराज एक युक्ति है मेरे पास हां हां बोलो महाराज छत को संभाल कर रखे जब बादल घिरने लगे तब छत को महल की दीवारों पर रख दे बारिश बंद हो जाए और दिन निकल आए तो छत उतार कर रख दे <laughs> बड़ी बुझीवाणी दे की बात किया शाबाश ये तरकीब ये सूझ हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई ये ठीक है छत को मैदान में रखा करें बारिश हो तो छत को दीवारों पर रख दें और रोशनी चाहिए तो छत हटा दें जब जैसी जरूरत हो वैसा करेंगे बस राज्यसभा के कामकाज में बाधा ना आए महाराज लेकिन दिन में बारिश हुई तो अंधेरे में क्या करेंगे राज्यसभा कैसे चलेगी महाराज ऐसी हालत में दिन में हम दिए जला लेंगे हवा चलेगी तो हवा में दिए बुझ ना जाएंगे फिर अंधेरा ना हो जाएगा हां यह बात तो है हां पहली सुझाव है महाराज के बारिश के दिन बारिश के दिन छुट्टी कर दी जाए हां ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति हमारा मंत्री है महाराज जो धन्यवाद हम आपके उपाय से बहुत खुश हैं ये लीजिए ये लीजिए हमारी माला आपके लिए इनाम बहुत-बहुत धन्यवाद महाराज बहुत धन्यवाद कितने बुद्धिमान हैं महाराज हमेशा योग्य और बुद्धिमान लोगों को इनाम देते हैं बड़े सूट है प्रतिजी महाराज तुरंत मुनादी करा दो कि बारिश के दिन दरबार बंद रहेगा जैसी आपकी आज्ञा महाराज सुलो सुलो सुनो अब खास को यह सूचना दी जाती है कि बारिश के दिन दरबार बंद रहेगा सुनो सुनो अब दरबार अक्सर बंद रहने लगा एक बार ऐसा हुआ कि सभा भवन में राजसभा बैठी थी धूप खिली थी छत उतारकर राजमहल के मैदान में रखी थी तभी अचानक बिजली कड़कने लगी बादल घिर आए जल्दी-जल्दी छत उतारने चढ़ाने वाले मजदूरों ने सभा भवन पर छत्र रख दी राजा बैठे ताकते रहे अचानक उन्हें सभा भवन की दीवार के फांक से बिजली की चमक दिखी उस चमक में बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था राजा की आंखें चमक उठी राजा बोले बाहर का दृश्य कितना सुंदर है मेरे विचार से दीवारों के बीच में से ये ईंटें निकाल दी जाए कुछ-कुछ ha, ha, ha, ha. He t'hi grega. Mantri, Maharaj, से ke bieç me se, jahà, t'ahà se, i ja n'ikal जैसी Bahan, surak bana d'o. Jaisi aap ki agnya, Maharaj? Jaisi aap ki agnya? Ah, chalo, bhai, chalo, chalo. Chalo, bhai, chalo. Sup, kàam, अरे भाई वहां से निकालो अच्छा ये मैं निकाल दियी है क्या सुधार दिया है और अब तो हवा आ रही और रोशनी भी और अल्लाह आपने कमाल आदेश का पालन हुआ अब रोशनी भी थी और बारिश से बचाव भी और शायद वहीं से जन्म हुआ होगा खिड़की का जो आज भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है जन्म खिड़की का अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन अकादमिक समन्वय और रेडियो रूपांतरण डॉ कामिनी भटनागर कलाकार सुचित्रा गुप्ता राम मेनी कींती आनंद शांति एस कालरा अशोक मलकानि और विद्याभूषण तकनीकी नियंत्रण सतीश लाडे ध्वनि अंकन अमिताभ भट्टी तथा निर्माण ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन